ऋग्वेदीय ऐत्रे उपनिषद का विचार हम लोग कर रहे हैं ऐत्रे उपनिषद के संबंध भाष्य में भगवान भाष्यकार कौन से नंबर पृष्ठ पर है तो ऐत्रे उपनिषद के संबंध भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं संबंध भाष्य में भगवान भाष्यकार यह बता रहे हैं कि युत्थान शब्दित पारिव्राज्य आत्मा का स्वरूप है इसलिए उसे प्रयत्न साध्य नहीं कहा जाएगा और जो प्रयत्न साध्य है उसे निष्पन्न करने के लिए प्रयोजन की आकांक्षा होती है पूर्व पक्षी ने शंका की थी कि जैसे ज्ञानी में प्रयोजना भाव प्रयोजन कृष्णा का अभाव होने से कर्म नहीं हो रहा है कर्म का प्रयोजन की इच्छा ज्ञानी में न होने से ऐसे ज्ञानी में त्याग के प्रयोजन की भी तो आकांक्षा नहीं है तो त्याग को भी निष्प्रयोजन देखता हुआ उसमें भी प्रवृत्त नहीं होगा ज्ञानी इस शंका का समाधान करते हुए कहा गया था कि युत्थान मात्र रूप है और अक्रिया का अर्थ है क्रिया मात्र का अभाव औदासी वह स्वरूप अवस्थानात्मक है इसलिए स्वयं ही प्रयोजन है युत्थान यह स्वयं प्रयोजनात्मक होने से उसे प्रयोजनांतर की आकांक्षा नहीं होगी और प्रयोजन आकांक्षा न होने से युथान को कहा जाएगा अयत्न सिद्ध बिना प्रयत्न के ही पारिव्राज्य सिद्ध है स्व-स्वरूप अवस्थानात्मक होने से आत्मा तो स्वरूपस्थ ही है का मतलब स्वरूप अवस्थान रूप पारिराज्य आत्मा में है। केवल आविद्यक जो सक्रिय कार्यक्रम संघात के साथ तादात्म्य अभिमान है उसके कारण स्वाभाविक क्रिया मात्र का अभाव रूप जो पारिव्राज्य है वह आवृत्त है आत्मा का स्वभाव और वह आविद्यक तादात्मध्यास अविद्यावृत्त ज्ञान से होने से निवृत्त हो जाता है तो सक्रिय शरीर आदि में तादात्म्य करने से आत्मा सक्रिय सा प्रतीत हो रहा था वस्तु तो सक्रिय ही नहीं वह सक्रिय कार्यक्रम संघात के साथ तादात्म्य अभिमान का निमित्त भूत अज्ञान निवृत्त होने से तादात्म्य अभिमान निवृत्त हुआ तो आत्मा में सक्रियता ये ज्ञान के प्रयोजन के रूप में स्वतः सिद्ध है ये पारिव्य सक्रियत्व का अभाव ये बताया जा रहा है इसके लिए पहले अन्वय सहचार व्यतिरिक्त सहचार से यह बताया गया कि प्रयोजन तृष्णा आविद्यक है जिसमें अज्ञान है उसी में फल की इच्छा दे, देखी जाती है जहां अज्ञान का अभाव है ज्ञानी में वहां फल तृष्णा नहीं है तो फल फलतृष्णा कार्य है अज्ञान कारण है फलतृष्णा कार्य होने से उसे अज्ञान रूप कारण से व्याप्त माना जाएगा फलतृष्णा व्याप्य है अज्ञान व्यापक है जैसे अग्नि का कार्य धूम अग्नि का व्याप्य है और अग्नि व्यापक है धूम का ऐसे फलतृष्णा और अज्ञान में व्याप्य व्यापक भाव बनेगा इसमें जो कारण होगा वह व्यापक होगा कार्य व्याप्य होगा तो अज्ञान कार्य कारण है व्यापक है और फल फलतृष्णा उसका कार्य है इसलिए व्याप्य है तो इनमें फल फलतृष्णा तथा तो अज्ञान में कार्यकार व्याप्य व्यापक भाव है और कहीं व्याप्य का अस्तित्व दिखेगा तो निश्चित है वह व्यापक न दिखने पर भी रहेगा तो फल फलतृष्णा है तो निश्चित है उसका व्यापक अज्ञान भी है अविद्या भी है और इस प्रकार अविद्या, जन्य जो फल फलतृष्णा अविद्या और फल तृष्णा का कार्य कारण भाव बताने के बाद भाष्कर भगवान ने बताया फल फलतृष्णा प्रयोजक है फल के साधन में प्रवृत्ति की फल तृष्णावान की ही साधन में प्रवृत्ति होती है फल के साधन में उसे प्रयोजन तृष्णयाच प्रेरियमस्य वांगमन काये प्रवृत्ति दर्शनात इससे बताया गया ये अभी हम लोगों को देखना है कि हो गया कहां तक हुआ है? ये है हाँ तो ये प्रेरियम से जो फलतृष्णा से प्रेरित होता है उसी के शरीर इंद्रिय मन की प्रवृति देखी जा रही है इसमें फलतृष्णा तथा प्रवृत्ति में प्रयोज्य प्रयोजक भाव बताया गया प्रयोजक फलतृष्णा है प्रयोज्य प्रवृत्ति है ये केवल दर्शन शब्द से एक प्रकार से बताया लौकिक अनुभव को तो केवल लौकिक अनुभव से सिद्ध फलतृष्णा एवं शरीरादि की प्रवृत्ति का प्रयोज्य प्रयोजक भाव नहीं है अनु लौकिक अनुभव सिद्धमात्र नहीं है लौकिक अनुभव के साथ साथ श्रुति भी फलतृष्णा एवं शरीरादि के प्रवृत्ति में प्रयोज्य प्रयोजक भाव को बताने वाली विद्यमान है इसे दिखा रहे हैं सो अकामयत इत्यादि से इसका उत्तरण है टीका में तृष्णाया अपि गोपालादीना अच्छा ऊपर की पंक्ति आ गई तृष्णाया अविद्याजन्यम उ तस्या व्यापार हेतुत्व आह प्रयोजनीति ये हो गया इसमें जो प्रवृति दर्शनात्मे दर्शनात्पद हैं उसका अन्वय है। आगे वाली पंक्ति में दिखाया जा रहा है टीका में तो उसे देखिए पहले कि पंचमी अविद्या काम दोष इति हेतु संबद्य थे तो ये जो अविद्या काम दोष वांग नि काय प्रवर्ते पाक लक्षणाया, इसके कारण के रूप में दर्शनात प्रवृत्ति दर्शनात पंचमेंत हेतु का अन्वय होता है संबंध होता है आगे हैं सो अकामयत की हैवतरण टीका न केवलम दर्शनम दर्शन किंतु श्रुति अपि अस्ति इत्याह सो अकामयत इति तो केवलम दर्शनम दर्शनमे किंतु श्रुति अभी तो केवल दर्शन यानि लोका अनुभव ही फलतृष्णा तथा प्रवृत्ति के प्रयोज्य प्रयोजक भाव को बताने वाला नहीं है अबितु क्या है कि श्रुति भी इनके प्रयोज्य प्रयोजक भाव को बताने वाली विद्यमान है तो इस अभिप्राय से यह श्रुति बताई गई बृहदारण्य की सो अकामयत जाया मे श्यात तो याने अज्ञानी अज्ञान है तो फल फलतृष्णा जरूर रहेगी तो आज्ञानी को और फल हैं लोकत्रय यह लोक परलोक में फिर अभांतर दो भेद स्वर्ग तथा देवलोक तो इन तीनों लोकों में से किसी न किसी लोक विशेष की कामना किसी न किसी अज्ञानी में रहेगी तो सो अकामयत अज्ञानी ने कामना की क्या कामना की तो जाया में श्यात मुझे जाया प्राप्त हो जाए तो जाया विषयनी कामना अज्ञानी ने की तो ये यह यहां पर ये यह श्रुति अज्ञान तथा फल फलतृष्णा का साध्य साधन भाव बता रही है अज्ञान साधन है यानी कारण है और फल तृष्णा कार्य है तो इत्यादि ना इस वाक्य से प्रारंभ करके आगे पुत्र वितादी पांगलक्षण काम्यम इति तो पुत्र वित्तादी तो तीन साधन बताए गए हैं और तीन साध्य हैं पुत्र एक साधन है उसका साध्य है यानी फल है यह लोक वित्त दो प्रकार का है मानुष वित्त दैव वित्त मानुष वित्त शब्द से लेना होता है मानुष वित्त साध्य कर्म को और कर्म ये साधन है और उसका साध्य है स्वर्गलोक उसे पितृलोक शब्द से कहा जाता है कर्मणा पितृलोक उत्तरे जय्य कर्मणा पितृलोक और दैव वित्त शब्द का अर्थ होता है उपासना विद्या यानी सगुन विद्या और उसका फल है देवलोक देवलोक यानी ब्रह्मलोक तो विद्या देवलोक जय पद की अनुमति लेना विद्या से देवलोक यानी ब्रह्मलोक जय यानी प्राप्ति अर् है प्राप्त होने योग्य है तो इस प्रकार ये तीन साधन और उसके तीन फल बताए हैं तो पुत्र वित्तादि में आदि शब्द से दैव वित्त शब्दित तो ले लेना उपासना वित्त शब्द से लेना मानुष वित्त साध्य कर्म तो पुत्र वित्त यानी कर्म मानुष वित्त एवं दैव वित्त और आदि शब्द से और भी लिया जाता है जाया और आपके इनके चेष्टा को प्रयत्न को जब किसी काम्य कर्म की काम्य कर्म के फल की तृष्णा हो जाती है तो वह फल तृष्णा प्रवर्तक बनती है काम्य कर्म में और काम्य कर्म को कहा गया पांगत कर्म पांगत कर्म इसलिए कहा जाता है कि वो पांच के द्वारा निर्वर्त हैं इसलिए पांगत है और उस काम्य कर्म के निर्वर्तक पांच हैं जाया पुत्र और दो प्रकार का वित्त और चेष्टा चेष्टा यानी ये यजमान तथा ऋत्विगो का व्यापार इनसे होने वाला उसे कहा गया पांगत लक्षण कर्म इन पांचों के द्वारा निर्वर्त्य कर्म पहले ये तीन साधन और तीन एष्णाए बताई अब इनका दो ही भाग करते हैं दो भाग होगा तीन साधनों का एक विभाग साधन विभाग और तीन फलों का एक विभाग वो फल विभाग को हो या साध्य विभाग को हो? तो साध्य एष्णा फलेशना का अर्थ निकलेगा साध्यश्ना एक ये येना हुई और दूसरी साधनेशना ऐसी दो ही एशनाएं हैं फिर साध्य साध्यष्ना के अवंतर तीन प्रकार किए जाएंगे बाद में और साधन एष्णा के भी फिर तीन प्रकार होंगे लेकिन कुल मिलकर के कहते हैं साध्य साधन विषयक एष्णा ऐसी दो ही एष्णाए हैं कि उभे हेते साध्य साधन लक्षण येसने ये व ये जो साध्य साधन रूप साध, आ, साध्य साधन से लक्षित होने वाले साध्य साधन के रूप में लक्षित होने वाले पदार्थ हैं तद विषयक येषणा ये दो ही एष्णाए हैं एक साधन एष्ना एक साध्य एसना इति वाज ही ब्राह्मणे अवधारणात तो, तो वास्नेयी ब्राह्मण है बृहधारणिक उपनिषद वास्नेयी ब्राह्मण कहा और उसमें यह निश्चित किया गया इससे निकला कि फल फलतृष्णा वो होगा उसी की साधन में प्रवृत्ति होगी कर्मफलेच्छावन ही कर्म फल में, में प्रवृत्त होगा थोड़ी टीका है टीका को देख लीजिए सोकामयत इत्यादिना उभे हेते येसने वाक्य न पुत्रवितादी काम्यम इति अवधारणात इति अवधारणावय तो ये जो है स्व अकामत इस वाक्य से लेकर के उभे हेते इसने एवं यहां तक के वाक्य से पुत्र जो कर्म है उसे काम्य कर्म ही के रूप में निर्धारित किया गया कहा बृहदारण्य उपनिषद में ऐसा अनु करना पातलक्षणम की व्याख्या कर रहे हैं टीकाकार कि जाया पुत्र देव द्वय कर्म दैव मानुषवित्त दर्मी पंचभिर्योगात पांगलक्षण कर्म इथ तो जाया पुत्र और देव वित्त दैववित्त मानुषवित्त एवं कर्म कर्म याने यजमान तथा ऋतियुगो की चेष्टा रूप कर्म लेना व्यापार कर्म निष्वादन अनुकूल व्यापार ओ कर्म शब्द से लेना यहां और इन पांच के साथ संबंध होने के कारण इन कर्मों को कहा जा रहा है पांगलक्षण कर्म तो पांग लक्षणम कर्म इत्य उभे येते इसमें जो उभे येते शब्द है ये येषणा को बता रहे हैं तो उभे ये दो को बताता है शब्द तो दो येषणाए हैं यह ये अर्थ निकलेगा और दो येषणाए कौन हैं तो उसी का स्पष्टीकरण करते हुए कहा गया साध्य साधन लक्षण है इसका या अवतरण लिखते है टीकाकार की ऊे अर्थम आह साध्य साधन तो साध्य साधनात्मक दो हिस्सा हैं अब तो, अविद्या काम दोष निमित्ताया इत्यादि वाक्य का अवतरण है टीका में क्रिया क्रियातु प्रदर्श तद अभावात्दुष क्रिया भाव अयत्न सिद्ध अविद्या कामेति। तो एवं क्रिया हेतु प्रदर्शय तो इस प्रकार क्रिया के हेतु को बता करके क्रिया का हेतु है फल फलतृष्णा उसे बता करके तद अभावात एवं विदुषह क्रियाभाव तो फल फलतृष्णारूप जो क्रिया का हेतु है उसे शब्द से लीजिए और तद अभाव का अर्थ है फल फलतृष्णारूप क्रिया के हेतु का अभाव विद्वान में होने से विदुषह क्रिया भावो अयत्न सिद्ध तो क्रिया भाव का ही दूसरा नाम है युत्थान युत्थान यानी पारिव्राज्य वह अयत्न सिद्ध यानी स्वाभाविक है बिना प्रयत्न के ही सिद्ध है क्योंकि ब्रह्मज्ञ में नहीं है क्रिया का हेतु क्रिया का हेतु फल फलतृष्णा माना जाता है वो फल फलतृष्णा ब्रह्मज्ञ में न होने से क्रिया का अभाव रूप पारिव्राज्य ही स्वतः सिद्ध होगा तो अयत्न सिद्ध इत्याह अविद्या काम इत्याह तो यही यहां पर बताया जा रहा है कि अविद्या काम दोष निमित्ताया या वांग मन काय प्रवृत्ते पाक्तलक्षण विदुषो अविद्यादिदोषाभापत् क्रियाथान नु यागा अनुष्थे भावात मकंचे। भावात मकंचे। या पूर्ण विराम है क्या कौम है ठीक तो यहां तक एक वाक्य है तो अविद्या काम दोष ये निमित्त हैं किसका वांग मनह काय प्रवृत्ति का वांग मन काय प्रवृत्ति ये हैं विशेष्य कावाचक पद इसमें प्रवृत्ति शब्द दोन दो समाज के अंत में होने से प्रत्येक के साथ अन्वित होगा वांग प्रवृत्ति मन प्रवृत्ति और काय प्रवृत्ति ठीक तो वांग, मन काय प्रवृत्ति का निमित्त क्या है तो कहते हैं अविद्या, काम, दोष ये है काम, दोषा निमित्ता वांग, मन, काय प्रवृत्ते सा अविद्या, काम, दोष निमित्ता तस्याष्टअत है तो अविद्या काम रूप जो दोष है इस दो, ये ये दोष हैं निमित्त जिसमें अविद्या काम राग द्वेश दोष हैं निमित्त जिसमें ऐसी वांग मन काय की प्रवृत्ति और वो है कैसी तो पांगत लक्षण आया तो जायादि पांच से निवर्त होने से पांगतलक्षणा जो प्रवृति उस पांगतलक्षणा के पास में ले आना अनुपत्यह पद पत को अनुपत्यह पद पत कहां है विदुषो अविद्या दी दोषा भावात अनुपत्यह ये अनुपत्य यहां पर लगाना अविद्या काम दोष अविद्यामदोष निमित्ता पांगलक्षण वांग प्रवृत्ते अनुपपत्ते तो ये अविद्या कामादि दोष निमित्तक जो पांग वांग मनक शरीर की प्रवृत्ति है वो यह अविद्या अविद्याम दोषादि रूप निमित्त जिसमें होंगे उसमें तो वांग वांगमनख काय की यह पांग लक्षणा प्रवृत्ति होगी और जिसमें यह प्रवृत्ति के निमित्त निमित्तभूत तो अविद्या काम दोषादि नहीं है उसमें वांग वांगमनख काय प्रवृत्ति की सिद्धि नहीं होगी असिद्धि होगी अनुपत्ति होगी तो किस में अविद्या काम दोष अविद्याप निमित्त है अज्ञानी में तो अज्ञानी की तो प्रवृत्ति का निमित्त भूत अविद्या काम दोष विद्यमान होने से वांग मन काय प्रवृत्ति की उपपत्ति होगी वो अन्वयी दृष्टान्त बनेगा अज्ञानी और व्यति व्याप्ति के लिए निश्चय स्थल होगा विद्वान तो विदुषो अविद्यादि दोषाभाव तो विद्वान में तो अविद्यादि दोषों का अभाव है अविद्यादि में आदि शब्द से काम को लेना अविद्या काम इन दोषों का जो प्रवृत्ति के निमित्त है अभाव होने के कारण तो जहां निमित्त नहीं है तो नैमित्तिक कार्य भी नहीं होगा तो फिर वांग वांगमनक काय हे अनुपत्य तो वांग वांगमनख काय की प्रवृत्ति रूप कार्य भी सिद्ध नहीं होगा तो फिर क्या होगा तो क्रिया भाव मात्रम युत्थानम तो माना जाएगा कि इन अविद्यादि दोषों से होने वाली प्रवृत्ति रूप क्रिया का अभाव मात्र रूप है युत्थान पारिव्राज्य वो औदासन्य रूप है और औदासन्य आत्मा का स्वभाव है न तो यागा अनुष्ठेयम भावात्मकम तो यागा के तरह वह अनुष्ठेय नहीं है याग आदि की तरह अनुष्ठेय क्यों नहीं है तो याग तो भावात्मक है और ये युथान जो है भावात्मक नहीं है न तो भावात्मक ऐसा नुए करना तो भाव कहते हैं क्रिया को व्यापार को धातु वर्ष दो प्रकार का होता है भाव रूप और भाव फिर दो प्रकार का एक व्यापार और प्रयोजन व्यापार रूपा और फल रूपाक्रिया तो यहां भाव शब्द सिलना व्यापार रूप क्रिया को तो ये जो अभाव है व्युत्थान है वह व्यापार रूप क्रिया क्रियात्मक नहीं है व्यापारात्मक नहीं है व्यापारात्मक न होने से अविद्या काम दोषादि से उन्निष्पन्न नहीं होगा आगे हैं तत् इत्यादि वाक्य इसके अवतरण टीका के पहले टीकाकार इस वाक्य का थोड़ा अर्थ करते हैं इसे देखिए है। पहले पांगलक्ष का वो कर रहे हैं अर्थ बता रहे हैं यानी पांगत शब्द का प्रयोग क्यों हुआ ये बता रहे हैं कि जाया पुत्र दैव वित्त मानु दैव वित्त मानुषवित्त कर्म भी पंचभिर्लक्ष्य साध्यते इति वैदिकी प्रवृत्ति पांगत लक्षणा इति उच्यते तो वेदों वेद से होने वाली जो प्रवृत्ति है वैदिक कर्म में प्रवृत्ति वह लक्षण कहलाती है क्यों तो इन पांच पांचों के द्वारा साध्य है वो तो पंचभीर पांत पांत लक्षणा अब शंका ये करते हैं तब तो शब्द प्रयोग होना चाहिए पंच लक्षणा पांत लक्षणा क्यों कहा है पांच से निवर्तित होने से पंचलक्षणा कहना चाहिए न कि पाक्त लक्षणा तो आगे कहते हैं कि पंच संख्या योगे न गौनिया वृत्तिया पंक्ति छंद संबंध उपचारात तो।, तो पंच संख्या के संबंध से क्या होगा कि पंक्ति छंद गौणार्थ के रूप में यहां पर उपस्थित होगा कैसे कहते की पंक्ति छंद पांच अक्षर वाला होता है पंक्ति छंद के पाद में पांच अक्षर हुआ करते हैं इसलिए पंचाक्षरा पंक्ति ये पंक्ति छंद का लक्षण आता है वैदिक सात छंदों में एक पंक्ति नाम का छंद है और उसके एक पाद में होते हैं पांच अक्षर इसलिए पंच संख्या का संबंध हुआ ना पंक्ति छंद के साथ तो उस पंच संख्या के संबंध से गौणी लक्षणा से पंच शब्द से लेना पंक्ति छंद को और उस पंक्ति छंद वाला वाला होता है यज्ञ और यज्ञ भी पांगत है तो पांग तो यज्ञ इति श्रुते तो ये एक तो आया कि पंचाक्षरा पंक्ति और पांग तो यज्ञ ये श्रुति है तो पंचाक्षरा पंक्ति का मतलब है पांच अक्षर वाला पंक्ति छंद होता है और यज्ञ जो है पांगत है क्या मतलब पंक्ति छंद से युक्त मंत्र वाला है और इसलिए वहां भी पंच संख्या का संबंध आया यज्ञ के साथ इसलिए उसे पांगत कहा गया पंच संख्या पंक्ति छंद वाले मंत्रों से युक्त होने से यज्ञ पांगत हुआ आगे है पांगतलक्षण इति अनंतरम अनुपपत्ते इति अनुसंग। तो अनुपत्य अनुसंगलक्षणाया इस षंत पद के बाद में अनुपपत्ते इस पद का अन्वय करना जो आ रहा है विदुषो अविद्यादी दोषा भावात् अनुपत्य यहां पर अनुपपत्ति शब्द उसका अन्वय उधर करना आगे हैं है इति अनंतरम अयत्नसिद्धम इति शेष तो ये जो आया विदुष क्रियाभाव युत्थान तो यहाँ युत्थान पद के बाद में अयत्न इस पद का ऊपर से अध्यय करके अन्वय कर देना उसे जोड़ देना तो विदुष युत्थान अयत्न सिद्धम ऐसा अन्वय होगा न तो यागा अनुष्ठेय अन्ष्ठेय रूपम भावात्मक यागादि के तरह अनुष्ठेय नहीं है आगे हैं इत्यादि किसका तत्त्व विद्यावत पुरुष धर्म इस भाष्य वाक्य का लिखते हैं टीकाकार क्रिया भावस्ये क्रिया भावस्य भाष्यवाक्य अवतरलिपते हैंसिनियात्मकस्वभान सति न प्रयोजनापेक्षा इति तो एवं चियादासीदासीपो क्रिया, तो रूप जो क्रिया भाव है क्रिया का भाव है वह पुरुष पुषस्वभा तो पुरुष का स्वभाव है तो पुरुष अयत्न सिद्धत्व सति नयोजनापेक्षा प्रे, तो क्रियाभाव औदासीन्य रूप है और वह पुरुष का स्वभाव है औदासीन्य इसलिए पुरुष स्वभावत्वेन अयत्न सिद्धत्व सति तो पुरुष का स्वभाव होने से वो बिना प्रयत्न के ही सिद्ध हुआ तो अयत्न सिद्धत्व सती न प्रयोजन प्रयोजन की अपेक्षा तो वहां होती है जहां प्रयत्न करना पड़े प्रयत्न से साधन को सिद्ध करना पड़े वहां पर प्रयोजन की आकांक्षा की जरूरत होती है यहाँ तो युत्थान जो है पुरुष का स्वभाव है वह बिना प्रयत्न के ही सिद्ध है तो प्रयोजन की आकांक्षा नहीं होगी यु संपन्न करने में क्योंकि युत्थान स्वतः है पुरुष का स्वभाव है इसे कहा जा रहा है तच्च इत्यादि से कि तच्च विद्यावत पुरुष धर्म इति न प्रयोजनम अन्वेष्ट तो तथ्य यानी च तथ्य में तत्शब युत्थान का परामर्शक है तो युथान विद्वान पुरुष का धर्म ही है यानी स्वभाव है तो भाष्य में विद्यावत शब्द है पुरुष का विशेषण टीका कारण खाली पुरुष धर्म यही भाष्य में मान करके विद्यावत शब्द का अभाव मान करके विशेषण का व्याख्यान किया है इसलिए टीकाकर के अनुसार ये विद्यावत शब्द जो है पुरुष का विशेषण वह आपात आगत है प्रक्षेप है न कि भाष्यकार भगवान के द्वारा प्रयुक्त ऐसा टीका के अनुसार प्रतीत होता है ये एक नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार लिखते हैं विद्यावते व अभिव्यक्त आह विद्यावत ये लिख कर के आगे कहते हैं टीका अनुरोधे तू विद्यावध इति अधिकम एव प्रतिभाती टीकानुरोधे लिखा है कि टीकानुरोधे न लिखा है तृतीयांत है कि सप्तम अंत है हाँ तो टीकानुरोधे टीकाधे टीका के अनुरोध में तो टीका के मत में तो क्या है कि विद्यावत ये शब्द पाठ अधिक है होना चाहिए टीकाकार के अनुसार पुरुष धर्म इति न प्रयोजनम अन्वेष्ट्यम ऐसा ही पाठ अरेरी विद्यावत ऐसा पाठ है तो टिप्पणी कार ने शुरू में लिखा कि विद्यावती एवं अभिव्यक्ते युत्थान का अभिव्यंजन वित्थान की अभिव्यक्ति विद्वान पुरुष में ही होती है इसलिए विद्यावत पुरुष धर्म ऐसा विद्यावत ये पुरुष का विशेषण भगवान भाष्यकार ने दिया है ये समझना अज्ञानी में युत्थान की अभिव्यक्ति नहीं होती है ना अवदासीन्य की वो तो जैसे ही उपाधिभूत कार्यक्रम संघात अच्छे या बुरे कर्म में प्रवृत्त तो होगा मान लेता मैं ही प्रवृत्त हो रहा हूं अच्छे कर्म कर रहा हूं मी बुरे कर्म कर रहा हूं यह अभिमान होता है लेकिन विद्वान में यह अभिमान नहीं होता क्योंकि विद्वान का स्वभाव है युथान पारिव्राज्य उपाधि के क्रिया को अपनी क्रिया न समझना उसे असंग रहना यही युथान है तो तच्चन युत्थानंच विद्यावत पुरुष धर्म इति न प्रयोजनम अन्वेष्ट तो विद्वान का स्वरूप होने के कारण वह स्वरूप ही तो प्रयोजन है इसलिए उसे कोई दूसरे प्रयोजन का अन्वेषण करने की जरूरत नहीं है टीका में है पुरुष धर्म इति के बाद में पुरुष स्वभाव इत्यर्थ पुरुष धर्म का अर्थ करते हैं पुरुष स्वभाव विद्यावत शब्द का स्पर्श भी नहीं किया टीकाकार ने क्योंकि टीका के अनुसार विद्यावत ये शब्द प्रयोग है ही नहीं वो बाद में प्रक्षिप्त है अज्ञान कार्य अब नहीं इत्यादि वाक्य का अवतरण है टीका में अज्ञान कार्यस्य अज्ञान निवृत्तो अयत्नत एव निवृत्ति इत्यत्र दृष्टान्त आह नहीं कहते तो अज्ञान का जो कार्य है उसकी निवृत्ति होगी तो अज्ञान कार्यस्य अयत्नत एवं निवृत्ति ऐसा अनु करिए अज्ञान का कार्य है क्या बताया अज्ञान का कार्य पूर्व पृष्ठ पर अविद्यामित्तो ही प्रयोजन से भाव ये जो प्रथम पंक्ति है उसमें प्रयोजन का भाव यानि प्रयोजन की तृष्णा इसे अज्ञान निमित्त तक बताया नहीं यानी अज्ञान का कार्य बताया है इसलिए यहां पर अज्ञान कार्य से का अर्थ है प्रयोजन तृष्णाया अयत्नत एवं निवृत्तों निवृत्ति तो बिना प्रयत्न की ही निवृत्ति होगी अविद्या फलतृष्णा को निवृत्त करने के लिए प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है उसके कारण को निवृत्त कर दें तो फिर कार्य रूपा फलतृष्णा रहेगी नहीं वह बिना प्रयत्न के ही चली जाएगी निमित्ता पाये नियमित्ती कश्यापी अपाय के अनुसार इस अभिप्राय से लिखते हैं कि अज्ञान कार्य इस इसका करना अयत्नत एवं निवृत्ति के साथ क्यों बिना प्रयत्न के निवृत्ति होगी फल तृष्णा की कहते तो इसलिए कि अज्ञान निवृत्त हो तो ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होगी मैं फलतृष्णा रहित ब्रह्म हूं इत्याकारक ज्ञान से ब्रह्म, ब्रह्मात्म ऐक के विषयक अज्ञान की निवृत्ति होने से निमित्त चला गया निमित्त का अपा यानि अभाव हो गया तो नैमित्तिक का भी अपने अभाव होगा यानी प्रयोजन कृष्णा नहीं रहेगी इस अभिप्राय से लिखते हैं अज्ञान निवृत्तौ अज्ञान कार्य अयत्नतयेव निवृत्ति इत्यत्र दृष्टान आह इस सिद्धांत को बताने के लिए दृष्टांत बताया जा रहा है नहीं इत्यादि वाक्य से भाष्य में है कि नही तमसी प्रविष्टस्य उदीते आलोके यद् कंटकाद्य पतनम् प्रयोजनम् इति प्रश्नार्हम् न कान्वय प्रश्नार्हम् के पहले कर दीजिए इति न प्रश्नार्हम् ऐसा तो तमसी प्रविष्टस्य कोई एक व्यक्ति है अंधकार में यानी रात्रि में कहीं ऐसे स्थान पर गया जहा पर बड़े बड़े गड्ढे हैं कीचड़ है कांटे हैं ऐसे स्थानों पर गया और यदि प्रकाश नहीं है टॉर्च आदि उसके पास नहीं है और अंधकार ही अंधकार है निश्चित है वो किसी न किसी गड्ढे में गिरेगा या कीचड़ है तो कीचड़ में गिरेगा और कांटे हैं तो पैर में कांटे उसके चुभेंगे कांटों के ऊपर ही चलेगा क्योंकि कांटे दिख नहीं रहे हैं तो लेकिन क्या हुआ ये हुआ आपका अंधकार में प्रविष्ट होना अंधकार में प्रविष्ट व्यक्ति का गड्ढा में गिरना या कीचड़ में गिरना या कांटा पैर में चुभना आदि रूप जो अनिष्ट हो रहा है उस अनिष्ट का कारण क्या है अंधकार कंटकादि ज्ञान नहीं हो रहा है इसलिए गिर रहा है वो लेकिन जब प्रकाश होगा आलो के यानी सूर्योदय हो जाने पर तो सूर्योदय हो जाने पर अंधकार निवृत्त हुआ तो गर्तादि में पतन का कारण था अंधकार गर्तादि में पतन का कारणभूत अंधकार निवृत्त होने से उसका निव, उसकी निवृत्ति क्यों हुई सूर्योदय से यानी प्रकाश से निवृत्ति हुई अंधकार की तो फिर गर्त देख रहा है गड्ढा कीचड़ देख रहा है कांटे देख रहा है तो उनसे बच करके चलेगा उनमें पतन उसका नहीं होगा तो गर्त पंक कंटक आदि अपतन यानी इनमें पतन पतनाभाव वो उनमें नहीं गिरेगा ये जो न गिरना है तत्किन प्रयोजनम इति न प्रश्नारह तो ये जो कंटक आदि में गर्तादि में न गिरना दीन में मनुष्य का इसका क्या प्रयोजन है यानी क्या निमित्त है किसका ये फल है अपतन गर्तादि में अपतन ये किसका फल है किसका फल माना जाएगा उसको तो किसका फल है ये प्रश्न ही अयोग्य है ये फल था अंधकार का वो जो तो गिरना गिरने का निमित्तभूत अंधकार है वो निवृत्त हुआ तो गिरेगा नहीं वो न गिरना ये अयत्न सिद्ध है बिना प्रयत्न से ही अपतन होगा पतन का निमित्त था ओ अंधकार अन, तो जैसे यह तत्कम प्रयोजनम तत् अपतन वह किम प्रयोजन यानी कस्य प्रयोजनम किसका प्रयोजन है कौन से साधन का प्रयोजन है यह प्रश्न उचित नहीं है यह प्रश्न ही अयोग्य है यहां पर बताया गया युथानम तरही इत्यादि की अवतरण टीका है इसकी चर्चा हम लोग करते हैं परसों